श्री राम कृष्ण कथा कथा त्रय एव गुह्यकथात्र बलराम गृहस्य अभ्यर्थना प्रकोष्ठ से पश्चिम पार्श्वस्थ प्रकोष्ठे श्री प्रभु विश्रामद्रा या गडुमा प्रत्यावर्तने अतिरात्रि संजता रात्रि पाद नैका दस वादन मिल सी प्रभु वदति योगीद्र किंचिति पादे हस्त कुर भो समीपतो मलिह उप अस्ति योगीद्र पादे कर करोति संवाहन कौती एक प्रभु वदति। मम क्षुदुद्रेको जाता किंचितिथ सुजीभोज्य भोक्षे ब्राह्मणी सह अत्रापि आगता भ्राता बाया तबला तबलावाद्य सम वादे शक्नोति। श्री प्रभु ब्राह्मणी पुनः दृष्टि वदती इधान सगते अथवा अपरस्ाय सगते तस् भ्रता आह्वन आह्वयनीय श्री प्रभु किंचिशुजीजन क्रमण योगेन्द्र भक्ता गृहत प्रस्था श्री प्रभो पादे कर संवाहन कौती श्री प्रभु तेन सह आलपतिमकृष्ण अह आसा ब्राह्मणीना कि आह्लाद मणि किं आश्चर्यशु ख्रीष्ट काले यहा एवं घट ते द्वे द्वे महिला भक्ते अभक्ौ मथ मेरी चीरामक समुत्सुक सन् तय आख्या किूहिभो मणि ख्रृष्टदेव तय गृह सभक्त यथार एव्वा भगनी तम दृष्टि भावोल्लासपरिपूर्ण जीता यहां जा गौरगाने अस्त मज्जिम नयन न गौर रूप पुनरायातरूपसागरे विस्मृत सतरण तला गम मन अपरा एका भगनी एकाकनी भोजनादी सोजन कौती स्म साग्ना सती अभियोगं कृतवती प्रभो दृश्यता भो अग्रजाया कीदृशम्य अत्र भवती अत्र एकाकनी अभवती अका उपष्टा अस्त एकाकनी तो सकल समुद्योगं कौं तदा तव यशु अवदत्व धनिया युष्यजीवन से प्रेम तत्व श्रीरामकृष्ण अस्त तव एक सकल दृष्टि किदृगबोधो मणि अहम एकम वस्तु ईशु ख्रिष्ट एक एकह एकह श्रीरामकृष्ण्य स ईश्वर अपि न एतस्य उपरी एवं भावेन वर्तते। इत्युक्त्वा श्री प्रभु स्वरीपरी अंगुया निर्देश कृतवा तस्य एव वदितवई्व शरीरम अवलब्य अवतीर्ण सन्जते मणि तदिने तद एकदरण विषय सब्य बोधयती स्म श्रीरामकृष्ण किूहि भो मिगंतव्या क्षेत्र पतित अस्त शून्यम अस्त प्राकार अस्त अहम द्रष्टुम तत प्राकारे तत्कारे कवल वृत्ताकारिद्र तेन छिद्रेण प्रांतरस्य श्री अनंतरा किंचिदंशों दृश्य सेम ब्रूहिभिद्र कि मणि तछिद्र भृश्य तिगंतव्यां दृश्य है श्रीरामकृष्ण सातिशय संत मणिगात्रे सन कर्तुम आरभत अवदत, त्वया अवगतं, जातं, तत अभी चवदतव उत्तम ज्यादा मणि तद यणब्रह्म सत् त्यं ठतिद्ध न शक् शक्यमकृष्ण तो ज्ञातवान्श स तो उन्मादवेशनहना किंचन वेशेण भ्रमति जीवस गृह गृह मणि किंच भावत इशु विषय श्रीरामकृष्ण कि मणि यदु मल्लिकोद्या चिंत्र दृष्ट् भावसम अभवत् भाप्य यदु मूर्ति चित्रत भवदभ्यरे विली जी प्रभु कीयतका तुषिम अवतिषे तत पुनः मणिवद्दे जा मन साधम सर्व लोका समीपे यदि चापल्यम कौमी अन था यीत तो अभविष्य श्री प्रभु द्विज प्रसंग कथयती वद्जो न आगता मणि आगमनाय अवद अद आगत आशीत, किन्तु कथम न न श्री आयात वक्त निक्रामक महां अग अस्त सचन सैत् अस्थ सांगोपांग मध्ये कशन सैपी आम महोदय तथा सैदा एं अग मशक जाल मध्यम गत्वा श्री प्रभु बीजती श्री प्रभु किंचितित् पार्शपरीवर्तना परम पुनः आलपति मनुष्य मध्ये सह अवतीर्ण सन् लीला कौती एक लापो श्रीरामकृष्णिक मं पूर्वदर्शन नवती स्म एक अवस्था गता इदानमें न पश्य पुनःदर्शन ह्रांगत लीला नर लीला उत्तमम रोचते श्री श्रीरामकृष्ण तेन एव सिद्धम अभी चं पश्य प्रभु श्रीरामकृष्ण मै मयि नर रूपेन अवतीर्ण सन लीला कौती